हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे अर्जुन की आपत्ति क्यों अर्जुन युद्ध करने के लिए अस्वी कर एक श्लोक है अर्जुन कहते हैं अधर्म विभवात कृष्ण प्रदुष्यंथी कुल स्त्रिये स्त्री शु दुष्टाशु वार्षण जायते वर्णसंकरः शंकर ये भगवदगीता का अध्याय 40 नंबर श्लोक है अर्जुन की शंका है आपत्ति है कि इस महान युद्ध से पृथ्वी के प्राय पूरी क्षत्रिय जाति नष्ट हो जाएगी और क्षत्रिय का धर्म है प्रजाओं गायों और सब प्राणियों की रक्षा करना तो सब आरक्षित होंगे और यही महान अंतर और महान दिखत होगा पूरा मानव समाज के लिए और सब प्राणियों के लिए तो इस धार्मिक क्षेत्र में युद्ध के लिए सब प्रस्तुत थे और अर्जुन का जीवन का उद्देश्य था धर्म पालन करना वो सत्य क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म पालन किए थे किसलिए जिससे उनका धर्म साधित होता तो अर्जुन तो गुंजा जैसे नहीं था कि बिना कारण से लड़ाई करना चाहते अर्जुन केवल उस प्रकार का युद्ध किए थे जिससे धर्म की रक्षा होती हो लड़ाई करने से और अर्जुन का यथार्थ शंखा थी कि इस युद्ध अगर हो और यदि प्राय पूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश होगा तो कौन रहेंगे प्रजाओं की रक्षा करने के लिए तो यही अर्जुन का वचन है और इसलिए अर्जुन प्रस्तुत नहीं थे युद्ध करने के लिए अर्जुन जो कहते हैं वो एक परिप्रेक्ष्य सही है परंतु इसके पश्चात हम सुनेंगे किसलिए श्री कृष्ण अर्जुन का धार्मिक विचार ग्रहण नहीं किया है और कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि तुम्हारा अर्जुन का धार्मिक परिप्रेक्ष्य पूर्ण नहीं है तुम अच्छी धर्म को नहीं समझते तो भौतिक साधारण धर्म के अनुसार अर्जुन जो कहते हैं वो सही है परंतु उसके ऊपर उसके अतीत परम धर्म है तो अर्जुन जो कहते हैं वो भी विचार करना चाहिए कि सबके लिए धर्म पालन करना चाहिए आजकल ये धर्म शब्द का वास्तव अर्थ तो प्राय लुप्त हो गया है आजकल लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब एक विशेष संप्रदाय या एक विशेष दल जिसमें एक विशेष श्रद्धा होती है और इस प्रकार हिंदू धर्म मुसलमान धर्म क्रिश्चियन धर्म बौद्ध धर्म इत्यादि होते हैं परंतु धर्म शब्द का मूल है ध्रह जो धारण कहते हैं तो यदि चीनी मिठा नहीं है तो वो चीनी नहीं है क्योंकि उसका लक्षण है उसका धर्म है मिठे तो इस प्रकार हर एक जीव का धर्म है दूसरों की सेवा करना ब्राह्मणों सेवा है समाज की सेवा करते हैं शिक्षा देने से क्षत्रियो राक्ष करने से वैश्यों कृषि गो रक्ष वाणिज्य से और शूद्रो ये शूद्र शब्द वो कोई निंदा नहीं है शूद्रो वे भी साथ है यदि उनका धर्म पालन करते हैं और शूद्रों का धर्म है अन्य वर्णों की सहायता करना और दाइव वर्णाश्रम है ये चार वर्णों की सहयोगिता होती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तो ये दाइव वर्णाश्रम है और विशेष का ब्राह्मणों और क्षत्रियो यदि धार उनका धर्म पालन नहीं करते हैं तो ये पूरा वर्णाश्रम पूरा समाधार्मिक वैदिक समाज का फन होते हैं। तो आजकल वास्तव ब्राह्मण बहुत कम है और चूंकि आजकल डेमोक्रेसी चलते हैं और या सोशल ये सब इजम चलते हैं सोशलिज्म कम्युनिज्म तो कोई वास्तव राजा नहीं है और इसलिए आश्रम धर्म तो ठीक से नहीं चलते हैं और वो आश्रम धर्म शौक है एक खास सिस्टम चलते जिसमें सहयोगित नहीं होते है उचना जातियों निज जातियों को शोषण करते हैं तो ये वास्तव में श्रम था नहीं है तो अर्जुन का संकोच था लड़ाई करना क्योंकि अर्जुन देखते थे कि इस युद्ध करने से धर्म नष्ट हो जाएगा हम किस लिए लड़ाई करते हैं धर्म पालन करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए लेकिन इस युद्ध इतना महान होगा कि उससे प्राय पूरा क्षत्रिय जाति पूरा विनाश हो जाएगा यो ये यही अर्जुन की एक महान शंखा थी और दूसरी थी कि यदि प्रजाओं आरक्षित होते हैं तो विशेषकर स्त्रीशु दुष्टया जाये जायते संकल स्त्रीओं की रक्षा करना चाहिए स्त्री स्त्री शब्द का दूसरा शब्द है नारी महिला और एक है अबला इसका मतलब स्त्रीओं बलवती नहीं है उनकी रक्षा करना चाहिए आजकल एक मत है प्रचलित मत है नारी मोक्ष या स्वतंत्रता। परंतु वैदिक दृष्टि के अनुसार ये धारणा अधार्मिक है क्योंकि स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए जिससे वे भी उनका धर्म पालन कर सकते स्त्रियों का धर्म क्या है वे घर गृहिणी होते हैं या साधारण हिंदी में घर वाले होते हैं और स्त्रियों पति, वृद्धों अतिथियों की सेवा करते हैं और विशेषकर वे माता तो पुत्र पुत्रियों के प्रथम गुरु होते आदि गुरु है सबके माता परंतु आजकल जमाना विपरीत हो गया है और सब बच्चे का बच्चों का प्रथम गुरु है टीवी और माता नहीं है घर वाली नहीं है ऑफिस वाली है और इसलिए बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकते छोटे बच्चे को किंड भेज देते हैं जिससे वो नारी तो मुक्त होगी ऑफिस जाने के लिए ऑफिस जाते हैं कि इसलिए जिससे काफी पैसा मिलेगा बच्चे को किंडरगार्टन गाथन बेचने के लिए तो देखते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान की प्रकृति की व्यवस्था यही है कि नार्यों का शरीर और पुरुषों का शरीर पृथक है और उनके स्वभाव भी पृथक <coughs> पृथक है तो ऐसा नहीं है कि पुरुष और नारी एक ही समान है दोनों के पृथक धर्म है यदि हम प्रयास करते हैं दोनों एक ही बनना तो समाज तो ठीक नहीं चलेगा और आज कल हम देखते हैं कि धर्म छास्त्रीय निर्देश भगवान का स्वाभाविक नियम छे आधुनिक लोग इतना धम्भिक होते हैं कि नया नया मत बनाते हैं नारी मोक्ष नारी स्वतंत्र जैसे वे सोचते हैं कि हम भगवान से और अच्छा जानते हैं और पूर, पूर्व काल में उस सब नारी शोषित थी अभी नारियों को बड़ा अवसर है बड़ा अवसर क्या है फैक्ट्री जाने के लिए ऑफिस में काम करना अपना पति चौके दूसरे पुरुषों के साथ रहते है दिन भर ऑफिस में या फैक्ट्री में तो ये सब अधर्म होते हैं भौतिक प्रकृति का नियम है कि नारिय का घर में संतान की उत्पत्ति होती है पुरुषों की का फैत में नहीं है तो इसलिए भौतिक प्रकृति नारियो को ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वे मात्री भाव से खुशल भाव से स्नेह भाव से बच्चे का पालन पोषण करेंगे स्त्री का दूसरा शब्द है माता। हा माथा जो प्रेम दया के सागर है परंतु आज कल मता तथा के पास समय नहीं है बच्चे का पालन पोषण करने के लिए क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं ऑफिस जाने के लिए फैक्ट्री जाने के लिए और समय नहीं है स्त्री धर्म पालन करने के लिए तो महान युद्ध नहीं था खाली इस खाली युग में लेकिन अधर्म होते हैं क्योंकि वो धर्म सनातन धर्म के हिसाब स्वाभाविक नियम छर्क लोग ऐसे नया नया मत और वाद लेते हैं तो नारी थता, नारी तथा कथित मुक्ति से ंग का क्या फायदा होता है तो पूर्व काल में विशेषकर भारतीय नार्यों का, का गौरव था कि पूरी पृथ्वी में वे प्रसिद्ध थे उनका चरित्र के लिए तो आजकल ऐसा प्रचार होते है कि सब लड़कियों स्वतंत्र होते है और जो भी लड़का के साथ भोग करना चाहते है तो ऐसे भोग करो सुविधा भी है घर बफात करने के लिए एबोर्शन करने के लिए तो यही सब महान पाप है वास्तव में यही सब महान पाप अर्जुन क्या बोले की पाप होगा यदि हम यदि हम इस लड़ाई करेंगे और स्त्रीओं आरक्षित होंगे तो महा पाप होगा लेकिन आजकल लोग इतना बड़े मूर्ख होते हैं कि पाप से नहीं डरते हा हम जो भी कहते है हम करेंगे और उनका विश्वास नहीं है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रियक्शन सब कुछ जो हम करते हैं सब क्रिया से प्रतिक्रिया होते प्रकृति के नियम से लेकिन आधुनिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा से लोग की श्रद्धा नहीं है शास्त्र में श्रद्धा नहीं है भगवान में और मुंह से बोलते भगवान है मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं परंतु वास्तव ज्ञान नहीं है तो कैसे ही भगवान का नियम चलते है और इसलिए भगवान का आयन पूरा चढ़ के उल्लंघन करके जीवन व्यतीत करते है और इसलिए समाज में इतना दिखत है इतना उपद्रव है प्रगाति का नाम सब होती है सबकी दुर्गति होते हैं और पाप करने से लोग जो प्रतिदिन अनेक पाप करते है वो नॉर्मल हो गया मांस खाना शराब पीना, नारियों के साथ संगति करना अवैध श्री संग तो ये सब साधारण हो गया परंतु इससे सब फल मिलेंगे इस जीवन में लोग बहुत चिंतित रहते कोई सुखी नहीं है तथाकथित प्रगति से क्या फायदा हुआ कोई सुखी नहीं है कोई शान नहीं है और रोटी कपड़े मखान वो सब व्यवस्था वो भी बहुत कठिन है आम लोग के लिए तो अर्जुन का भाई था कि यदि हम इस महान युद्ध करेंगे और हमारी क्षत्रिय जाति विनष्ट होगी तो कौन धर्म को पालन करेंगे कौन धर्म को रक्षा करेंगे आज समाज का कोई वास्तव रक्षक नहीं है कोई नहीं जनते कि धर्म क्या है कैसे समाज बनाना चाहिए कि सब सुखी होंगे। तो इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रयास है भगवत गीता अर्थात श्री कृष्ण का ज्ञान प्रदान करने से सभी लोगों को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने जिससे सब इस जीवन में सुखी हो सकते और कृष्ण भक्ति से जीवन व्यतीत करने से अधिकार में लेंगे भगवान का धाम जाने के लिए। जानक्री कृष्ण कहते राज विद्या ये विद्या राज विद्या है राज विद्या ये शब्द का एक अर्थ है कि सर्वोच्च विद्या है एक और अर्थ है कि इस विद्या विशेष का राजाओं के लिए है नेताओं के लिए है क्योंकि यथा राजा तथा यदि राज यदि या, राजा गन, या चरित्रवान नहीं है तो प्रजाओं की क्या आशा है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यद यदाचृ श्रेष्ठ तद एव रोचना स यद प्रमाण कुरु थे, थे जो जो आचरण महान व्यक्ति कहते हैं वो आचरण के अनुसार तो सामान्य लोग करेंगे तो यदि नेताओं समाज के बड़े बड़े लोग चरित्रवान नहीं है तो अवश्य ही प्रजाओं भी चरित्रहीन होएंगे तो ये गीता ज्ञान विशेषकर उच्च स्तर नेताओं राजनीति राजनैतिक Uh, आजकल तो राजा नहीं है परंतु ऐसे एमपी, एमएलए, ऐसे हैं और है मनीषीगण भी है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बुद्धिजीवी लोग हैं। तो विशेष का लोग जो शिक्षित है और जो जीवन का वास्तव आदि के बारे में विचार करते हैं, तो उनके लिए इस भगवदगीता यथार रूप फाट करना का, का बहुत बड़ा प्रयोजन है आजकल हम देखते हैं कि का नाम में बहुत समाज में। बहुत समाज इसका कारण क्या है तो एक ही कारण है जिससे अर्जुन डरता कुरुक्षेत्र रण के पहले, कि यदि अधर्म होते हैं समाज में तो समाज में कोई आशा नहीं होगी स्त्रियों आरक्षित होंगे और दुष्लोक स्त्रियों की शोषण करेंगे और दुष्लोक और दुष्ट स्त्रियों की संगति से दुष्ट संतानों की उत्पत्ति होगी और वो दुष्ट संतानों की संगति से हाफ फिर में मानव जाति का पतन और भी होगा तो ऐसा होते हैं इस आधुनिक युग में इस कल युग में अवस्था बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही खराब है इसलिए कल युग के लिए धर्म का स्थापन करने के लिए इस घोर कल युग में जिसमें कोई दूसरी आशा नहीं है उपाय है हरे हरे हरे नामा नामा हर एना हर हर ना एव केवल उदय पुराण का वचन है कि हरि का नाम अर्थात कृष्ण का नाम हरे नामा हरे नामा हरे नाम बार उक्ति है क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि कम होती है विशेषकर आध्यात्मिक विचार में लोग की बुद्धि काम होते तीन बार कहना है है हरे, हरे नामा केवलम परम गति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय में हरिनाम तो हरिनाम करना सरल है सब कर सकते हैं यदि हम हरे हरिकृष्ण महामंत्र जाप और करेंगे सत सत उस सब उपदेश जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में यदि हम पालन करेंगे तो इस घर खाली युग में एक सोना युग जैसे बनाना संभव है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम खाली हमारी पुस्तक के लिए भागवत गीता यथारूप के लिए उद्घोषण करते हैं ऐसा नहीं है हम सेल्समैन नहीं है हम इस गीता से इतना सुंदर व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि हम आप लोगों को भी इस फरम का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गीता में जो है भगवगी गीता यथारूप में जो है आप प्रयास कीजिए वो सब रहस्य समझने और आपका व्यवहारिक जीवन में आप प्रयास करेंगे वो सब उपदेश पालन करना आपका पूरा कल्याण होगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है आप पूरा लाभान्वित होंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे